चिंतन सुख विवेचन स्वामी आत्मानंद हर प्राणी सुख चाहता है उसकी हर क्रिया सुख पाने के लिए ही हुआ करती है छादोग्य उपनिषद में नारद को उपदेश देते हुए सनत कुमार कहते हैं यदा वही सुखम लभते अथ करोती न असुखम लब्ध्वा करोति, सुखमेव लब्धुआ करोति। अर्थात जब सुख मिलता है तभी व्यक्ति क्रिया करता है सुख न मिले तो नहीं करता सुख मिले तभी करता है यह जीवन का शाश्वत सिद्धांत है हम सुख प्राप्ति के लिए लौकिक क्रियाओं में लगते हैं हम अध्ययन में इसलिए प्रवृत्त होते हैं कि पढ़ लिखकर धन कमा सकेंगे और उससे अभाव की पूर्ति द्वारा सुख संपादित कर सकेंगे वस्तुतः अभाव की पूर्ति से सुख की संवेदना होती है हमें विद्या का अभाव है उसके दूर होने से सुख मिलता है इसी प्रकार रोग लग जाए तो दुख होता है और छूटे तो सुख का अनुभव होता है इस तरह रोग का शमन भी हम में सुख की संवेदना पैदा करता है पर भरती हरी ऐसे सुखानुभव को भ्रांति की कोटि में डालते हैं कहते हैं तिशा सुच्स्त पिबति सलिलम स्वादुसुरुधार्तः सन शालीन कबल यति साकादि बलितान प्रदीप्ते कामाग्नौ सुदृढ़ शुद्रिन, तरमिंगतिवधु प्रतिकारो व्याघ व्याधे सुखमिति मि विपर्यस्यति अर्थात जब मनुष्य को प्यास रोग सताता है तब मीठे और सुगंधित जल के पान से वह इस रोग को दूर कर लेता है आनंद तो उसे रोग के दूर होने के कारण आया पर वह मानता है कि मीठा सुगंधित जल पीने से मुझे बड़ा आनंद आया यदि बात ऐसी ही हो तो पेट भरा हो तब भी वैसा जल पीने से आनंद आना चाहिए पर वह नहीं आता इसी प्रकार छूझा भी एक रोग है उसकी निवृत्ति शाकाहारी पदार्थों से मिश्रित चावल आदि का उपयोग करने से होती है लोग कहते हैं कि भोजन में बड़ा आनंद आया पर वस्तुतः आनंद तो भूख रूपी रोग के निवारण से प्राप्त हुआ यदि किसी विशेष भोजन में आनंद होता तो पेट भरा रहने पर भी उसके भक्षण से आनंद मिलना चाहिए जो नहीं मिलता इसी प्रकार काम का प्रदीप्त होना भी एक रोग है और उसका समन पत्नी संबंध के द्वारा होता है असल में व्याधि के प्रतिकार के कारण हमें सुख मिलता है पर मनुष्य भ्रांति से क्रियाओं में सुख मान लेता है यदि सुख क्रियाओं से मिलता होता तो सभी अवस्थाओं में उन क्रियाओं से सुख उत्पन्न होता पर ऐसा नहीं हुआ करता तात्पर्य यह है कि सुख रोग के दूर होने से होता है फ्लू या टाइफाइड के प्रकोप में पड़ जब चंगा होता है तो मुझे सुख होता है तो क्या इसीलिए मैं यह प्रयत्न करूँ कि मुझे फिर से फ्लू या टाइफाइड हो जाए और मैं उससे मुक्त होने की चेष्टा करूं जिससे मुझे सुख हो नहीं मैं ऐसा नहीं करता मैं यही चाहता हूं कि मैं सदा स्वस्थ बना रहूं यह जो रोग होना और उससे मुक्त होने से सुख का अनुभव करना है इस सुख का अंतर्भाव सदैव निरोग रहने से सुख में हो जाता है कोई यह नहीं चाहता कि मुझे बारम्बार रोग होते रहे और उन रोगों को दूर कर मैं सुख का अनुभव करता रहूं। इसी प्रकार कामना के संबंध में समझना चाहिए हमारे मन में कामना पैदा होती है और उसकी तृप्ति कर हम सुख का अनुभव करते हैं पर प्रश्न यह है कि क्या यह सुख हमें संतोष प्रदान करता है इसका उत्तर हमें नहीं में मिलेगा क्योंकि हर कामना की पूर्ति हमारी लालसा को और भी बढ़ा देती है यह लालसा तृष्णा को जन्म देती है तृष्णा के महाभारत में प्राणांतक रोग कहा गया है राजा यजाति अपने जीवन की अनुभूतियों के बल पर कह उठते हैं या दुस्त्यजा दुर्मतिर्भीर्या नयति जिरयत योसौ प्राणांतिको रोगह। ताम तृष्णाम त्यजत सुखम्। अर्थात दुर्मतियों के लिए ही जो दुस्त्यज है और शरीर के जीर्ण होने पर भी जो जीर्ण नहीं होती ऐसे जो प्राणांतक रोग तृष्णा है उसे छोड़ने पर ही यथार्थ सुख मिलता है तृष्णा रोग का शमन ही निष्कामता कहलाती है मनुष्य को सच्चा और स्थायी सुख निष्कामता से प्राप्त होता है कामनाओं की पूर्ति के पीछे भागने से नहीं